पकाता हुआ आया भगवान श्री कृष्ण को देख करके रक्त से उतर करके गदा लेकर के उनके ले सामने आया हे कृष्ण तुम अर्मो दृष्टि लगा कृष्ण आज तुम मेरे हाथ नेत्रों के सामने आ गए ये बड़े मंगल की बात आज मेरे लिए भाई बड़ी का भी बात है तुमने अपनी मामा को अपने हाथ से मारा आज मैं तुमको अपनी गदा से अतस्थ स्थान गदया हम उससे गदा से तुमको यमलोक को पहचा दे ऐसे रूक्ष बातों से भगवान को भगवान के प्रति अनेक वचना को कहा उसने और भगवान के मस्तक पर उसने गदा मारी भगवान ने उसका प्रहार सह लिया और अपनी प्रमोद की गदा से तम बखस कर लेमोद की गदा लगी तो ते हुए हाथ पैदा करके और करके पृथ्वी पर वहीं गिर गया और मर गया पशतान पद ज्योति कृष्ण कांषा उसके शरीर से जो जीव ज्योति ज्योति निकली भगवान श्री कृष्ण हुई यही तो न भगवान के कार्य नक्त अवशिष्ठा बंगाल ने देखा कि अब ये का आपस में युद्ध होना निश्चित हो गया अब बात समझाने की नहीं रही युद्ध होना निश्चित है किसी ने किसी का पक्ष में ले नहीं पड़ेगा इसलिए उन्होंने तीर्थ यात्रा के बहाने से वहां से चल दिए प्रभा से स्नात कर प्रवास क्षेत्र में स्नान किया देवताओं ऋषियों का वहां तर्पण किया संत धन कर संभपम सरस्वती में गए तो वहां से सरस्वती नदी को चले फिर बिंद सरोवर सुदर्शन तीर्थ गए ब्रह्म तीर्थ चक्र तीर्थ यमुनान गंगा तीर्थान ग्ता जहाँ ऋषि लोग सत्र कर रहे थे मैनिषारण में वहां नहीं सारण में पहुंचे बलदावी ऋषियों ने बलदारू जी को आया देखकर करके सब ने उठ करके उनका स्वागत किया रामापान तो रह सब ऋषियों ने तो उनका स्वागत उत्कार किया पर देखा कि रोम जो जोरे बैठा रहा इसने उठ के हमारा स्वागत नहीं किया असो ब्राह्मण क्षत्रियात जाता बिलोम है ब्राह्मण से ब्राह्मण में क्षत्र से उसमें मिल जाए अतो विपृद्ध है इसलिए सूत्र है परशुराम जी ने एक कुशा हाथ में लेकर के उन्होंने कहा यह व्यथा पंडित मांग अनम्र है अनम्र से बुराएं रवंती ऐसा कहकर के उन्होंने यद्यपि वो दुष्टों के बल से निवृत्त हो चुके थे थे कौ तो उनके हाथ में एक कुशा लग रही थी तब कुशा दृण अहनत वो रोमहर्षण जो उस बद्दी में बैठे थे दे तो इतिहास पुराण सुनाने को तो एक मार दी उन्होंने वो कुशा से एक कुशाही शस्त्र बन गया बलवान का तो कुशी हो शस्त्र बन जाता है वो कुशा से ही जब वो रोमहर्षण बन गया मुग्धो दर्द करो रामा प्रहारण लोम आषाढ़ शुक्ल द्वादश्याम बाराण का बच्चे वो कौन सा दिन था अजब सूत को मारा है तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वादशी थी पूर्वान्ह बेलायाम दोपहर से पहले ही ये पदम पुराण का वचन है इसलिए पुराणों के वक्ता सुमृत थे द्वादशी के दिन उनकी मृत्यु हुई है तो द्वादशी के दिन पुराणों का अनुध्याय रहता है यदि एक यद्य द्वादशी को रहना चाहिए जिस द्वादशी को मारे गए होंगे और द्वादशी नाटक का ही अनध्या जब पुराणों की कथा होती है तो द्वादशी का अनाध्याय द्वादशी को पता नहीं होती तो लोग जो हैं खिन्न हो गए सब दुखी हो गए महाराज आपने ये क्या किया समाप्त थे तावत अस्मा ब्रह्मासनम आयुषदत्तम सत्र की समाप्ति तक हमने ब्राह्मण का आसन इनको दिया दी है आयु भी दी है आप इस बात को जानते नहीं थे तो ये तो इनका बल तो ब्राह्मण बद के समान है यद्यपि शास्त्र कल तो कोई आज्ञा आपके ऊपर नहीं है ये आप तो विधि को पार कर चुके हैं पर तो भी लोगों को शिक्षा देने के लिए आपको तो प्रायश्चित करना चाहिए बलदाऊ जी बोले अच्छा प्रायश्चित बताओ उत कर जाएंगे अब तो यह मुख्य मत कथ्य का बहुत छोटा मोटा प्रायश्चित मत बता रहा हूं जो मुख्य प्रास्ट तो उसे बताते थे उस प्लास्टिक को करें और जो हम इसको एक दस्य जीर्णमाय बलन से फिर इसको हम दीर्घायु दे देंसी रोज लेने इसकी मृत्यु भी थी जो आप आपके हाथ से मारेंगे वो भी सच्ची रहे और हमारा भी कार्य करता है तो फिर उन्होंने ये किया बलदाय में आत्मा वही पुत्र नामासी जो पुत्र होता है वो पितात्राई स्वरूप होता है इसीलिए जब इनका पुत्र जो उपग्र सजा है तो उसको हम आयु देते हैं बल देते हैं और उसका पुत्र पुराणों का वक्ता होगा वो तुम्हें कथा सुना बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है क्या मानते इसी वो लोग बोले, बोले महाराज यहां गल्वल जो का पुत्र गलवल परत परत पर जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ को घोषित कर देता है तम पागिष्ठम जय उस दुष्ट को मार दो तो तटस्तम भारतवर्षम प्रदित प्रदक्षिणी करते भारतवर्ष की प्रदक्षिणी प्रदक्षण और नर्द बोलिए श्री कृष्ण ऋषि लोगों ने जी की नदी स्थिति की और उनके बहजन थी नाला दी दिव्य वस्त्र जी ने जी ने कल की नदी में स्नान किया और वहां से तकनाथ का सरोवरम यथा सरयू उस तालाब में गए जहां से सरयू नदी निकली जब द्वाराट गए तुला आश्रम में गए गौन की गंडकी, थी सब जगह उन्होंने फिर गंगा सागर पहुंचे यहां तप्त गोदावरी भीमरथी श्री शैल सब जगह तीर्थों ने घूमे काम कोशनी कांचीपुरी श्रीरंगम पत्र ब्राह्मणे दो अठ भेमुदों जाकर के वहां दस हजार बहुत प्रदान किए कृतमारा कर्मग्रहणी कुलाचल वहां अगस्त जी का दर्शन किया और दक्षिण समुद्र पर पहुंचे कन्याकुमारी नये से तथा केरला प्रगटता देशान ग्वा इन देशों में घूमते हुए गोकर्णाचंद सुरक्षित चंद आवते भगवान शंकरवादी क्षेत्र गोकर्ण यहां आए और जो है वेदां अगमत्म की पुरी है वहां नर्मदा किनारे पहुंचे छात्र विजयी कक्षमानंद पूर्व पांडव युद्ध ब्राह्मणों से सुना क्या वो कौरव का महाराज युद्ध हो गया बर्फ पर सिमिकल भारत भी इस समय दुर्योधन और भीमचैन लड़ रहे हैं सौ आप गई फिर उनको देखने के लिए बलदाऊ जी भीमचैन और दुर्योधन दोनों हाथों में दबा लेकर के लज्जुट रहे दुर्योधन से कहते हैं हे राजन बलदाऊ जी ने कहा हे राजन तो अब भीमसे कहा हे द्रकोदर दुर्योधन तो इनका शिष्य था ना उसके इनका स्नेह तो दुर्योधन को तो राजा के करके संबोधन किया हे राजन रो तो द्रकोदत्त भेड़िया के से देख रहे अरे युदान तुल्य तो गलत देखो तुम जनो बराबर के बलवाह हो। अरे एक में कुछ बल अधिक है तो एक गदा की शिक्षा गदा चलाने में सतु है भीमसेन युद्ध में कुछ बल अधिक है तो ये गदा युद्ध में चते रहते हुए शिक्षा तो तुम्हारा जय पर नहीं मालूम होता व्यक्ष क्यों लड़ते हो ऐसा कहने पर न तो भीमसेन ने मानी उनकी बात सुनी न दिल्ली तो बलदाब जी पाप लड़े तो दही है बस को तो मरना ही है लड़ना ही है कहना उपदेश करना इनको व्यर्थ वहां तो से बलदाऊ जी चले जाए और फिर पुनर्मैनीसम जगाना जर्ग ने इंसान में चले गए फिर तो बलदाबू जी यदि अंतिम रामन यद्वि अगर जय शुदय जी कहते हैं राजा जीत विषय शु विरक्त वो विरक्त था ब्राह्मण उसकी विशेषता थी यतुष्टा लार लारद से जो मिल जाता उसमें संतोष तो रहता गृहस्थी था उसकी स्त्री जो है बड़ी दुबली हो गई थी व्रत करते करते पवित्रता थी अपने पति की आज्ञा मांगती थी, थी एक दिन किसी तरह से तो उसको जब ये पता चला कि हमारे तपी भगवान श्री कृष्ण के साथ पहले विद्यालय ले में गुरुकुल में पढ़े ये जब उसे पता चला तो एक दिन बड़ा साहस करके प्राप्ति हुई शुष्क बदना और अपने पति के पास जाकर के बोली है ब्रह्मणी तब साक्षात श्री पदर ब्रह्मण्डो भगवान सफा मैंने ये सुना है तो साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण आपके मित्र हैं और तो ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं आपकी ये दशा जब देखेंगे वो तो आपको बहुत संपत्ति ठंड दे देंगे बिना मांगे तम तम वत्स्य तुभ्यम धनम दास्य तो हमारा तो सारा संकट कट जाएगा निवृत हो जाएगा तो और वो आजकल द्वारका में रहते हैं वो तो अपने भक्त के लिए अपने आप को भी दे देते इतने उदार, हैं स्मरता तुम सा आत्मान दास्य अर्थकाम के अर्थ का अर्थकाम तुन, तुन इस प्रकार तय करके बड़ी निम्रता से उनकी पत्नी ने निवेदन किया सुबामा तो ने विचार किया कि विचारी कभी कुछ हमसे कहती करें नहीं आज बड़ा साहस करके यह उसे कह रही है चलो इस बहाने से भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा यही बड़ा भारी लाभ है हम मांगेंगे मुझे तो कुछ नहीं पर तो श्री कृष्ण का दर्शन करोगे ऐसा करके उन्होंने निश्चय पर अच्छा अगर आप बैठी हो तो हम भगवान की तरफ जाएंगे पर ये कल्याणी गृह तो कींचित पढ़ाई मस्ती पर तो वहां के के लिए तो उनको नहीं हम भेज ले जाए खाली आपको नहीं जाना चाहिए घर में है कुछ <laughs> तो से आश्चर्य हुआ घर में क्या रखा घर में तो मुंह से ही भूख मर रहे हैं। लोग करते हैं यहां क्या रखा ग्रह किंचित तो उपाय उसकी चेतियत यहां को छो चलाओ तो पढ़ो तो तथा शास्त्री चतुरुष्ठी पृथक तो तंगना चित पड़ोसियों से इधर उधर से वो तो चार मुखी चे चिड़वा होते तो चिड़वाया कुटे हुई मांग तो करके लाई और उन्होंने <coughs> <coughs> एक फतेह से पुराने से वस्त्र में लेकर के उनको दे दिया हर प्रेत राधा उनको तो लेकर के भगवान तो दास चले तान गृहत का मरियम कृष्ण दर्शन हम कथम से आए कि है भगवान श्री कृष्ण का हमको दर्शन होगा ऐसा चिंतन करते हुए द्वारा चले तथा सा तीन सैन्य स्थानीय सैनिकों की जो छावनी है उन छावनियों को पार करके फिर तीन गोड़ियों को पार करके और आगे बढ़े विष्णुनाथ आगे तीन डोरियों को पार करके ग्रहेश मध्य हरे सोरेश नाम ग्रहेश मध्य सबसे बड़ा सुंदर जो बीच में जो लक्ष्मी जी का भरता रक्ष्मी जी का तो उस घर में उन्होंने प्रवेश किया भगवान श्री कृष्ण ने दूर से देख लिया दूर विक्रम विप्रम के दूर से उस ब्राह्मण देवता को देखा तो भगवान पलंग पर बैठे थे सिंहसन पर बैठे थे खर्च से जी उसके खड़े हो गए थे और दौड़ करके वहां आए और सदाओं को पकड़ करके उसने रोडों से लगा लिया मुदा लिंगितवान बड़े हर्ष से प्रेम से सुदामा जी को हृदय से लगाया अब अपने मित्र के अंग संग से भगवान श्री कृष्ण को बड़ा आनंद आया प्रेम के आंसू के आंसों आ गए और उस ब्राह्मण को अपने अलंकरण में बैठाया स्वयं उनको कसम उदायण बच्चा सो जी के चरणों को तो धोया और उनका जल लेकर के भगवान श्री कृष्ण ने अपने सिर पर छिड़का अब लोगों ने देखा फिर परिवार ने कि ये ब्राह्मण का चरण ने छिड़का है तो महाराज दौड़ पर ही सब छोड़ता महाराज मुझे दौड़ने दो नहीं सब छोड़ रहे हैं <laughs> तो मा जी देख रहे हैं तमा भगवान का तो भगवान ने चंदन केसर बड़ा हुआ चंदन तम जलपथ चंदन उनके सारे शरीर में भगवान ने लगाया धूप दीप तो इस तरह से उनकी सब भगवान ने पूजा की तांबूल भोजन कराया फिर तो उनको पान दिया एक कऊ उन रुक्मिनी मलिनम सुनम सिरोध्या जब भगवान जैसी सेवा कर रहे हैं तो रुक्मी जो है उनका लेकर के उनकी हवा कर है ब्राह्मण कैसे खटे पुराने थे। उनके वस्त्र से मलिन से उनके शनि की एक नष्ट नष्टमक रही थी शिराध्यास्तम तथा कृष्ण ने प्रीत किया सत्य भगवान ने सुदामा का बड़ा स्वागत किया उस तो अंभुत को देख करके अंतत् के और स्त्री गुप्त कहने लगे आश्चुत तो प्रदेश अरे इस ब्राह्मण ने पहले क्या तपस्या की है कि भगवान इसका इतना स्वागत सत्कार कर रहे देखो अपने पलंग पर साक्षात श्री कृष्ण ने इसको बिठाया है लक्ष्मी जी इसका पंखा कर रहे हैं अब आपस में बातचीत करने लगे भगवान बोले अरे गुरुकुल से आकर के सुदामा जी तुमको अनुकूल स्त्री मिल गई तुमने बुलाह लिया कि नहीं धारिया करने का लगा। <coughs> सुदामा जी की हाँ महाराज आपकी कृपा से बवा करोग भगवान बोले हम पहले जानते थे तुम्हारा संसार में मन को तुम्हारा इस में तो आज पहले भी देखा था हमको पहले गिरत है जो जी हम लोग जब गोकुल में रहते थे समय जीतने बात कुछ याद है यह संसारे त्रयोग द्वारा भगवान कहते हैं संसार में तीन गुरु माने जाते हैं एक तो जहां जन्म होता है वो पिताई गुरु है प्रथमो गुरु है पर जो यज्ञोपीत कराता है वो आचार्य गुरु होता है तो तत्पुण्य वेदाध्यात् तो द्वितीय गुरु और सर्वेशा आश्रम नाम की ज्ञान पर तो यह सब साक्षात्में और तीसरा गुरु होता है जो आत्मज्ञान प्रदान करता है भगवान कहते हैं वो तो मेरा ही शुरू होता है अतो ज्ञान प्रदान गुरु का मान सत्ता अवारणन करण ज्ञान प्रदान करने वाले गुरु को प्राप्त करके लोग उनका सागर से पार होते ब्रह्मण गुरु शुश्रूषा से जैसा मैं प्रसन्न होता हूं और गृह कार्य अन्य धर्मों से वैसे मेरी प्रसन्नता नहीं होती देखो एक बार हमको हमारी गुरु पत्नी जो है माता ने हमको कहा बेटा और लकड़ी लाए दिया हम लोग उनकी आज्ञा पाकर लकड़ी लेने गए पर तो जब हम लकड़ियों के गट्ठर बांध बांध कर सिर पर ढर के ला रहे थे तो एक साथ बड़ी वायु आई मेघ आया सूर्य अस्त हो गया बड़ी वर्षा हुई इतनी वर्षा हुई तो वहां दिखाई नहीं दे जले ही गिर कभी हम गड्ढे में गिर जाए कभी नीचे पे आ जाए सिर पर लकड़ियां बिखार रखे बोलो रात्रि भार हम तुम ऐसे ही घंध में घूमते रहे हमें रास्ता नहीं हुआ वर्षा होती रही हवा चलती रही शरीर पर पहने में हम लोग कुछ नहीं थे ठंडी किनारे हम तांप रहे थे सिर पे था रात भर बोलो हम तुम ऐसे घूम चले जंगल में प्रातः काल हुआ जब गुरु पढ़ने के लिए हमको बुलाया था तो हम वहां गए तब पता चला करें तो कल लकड़ी लेने को भेजने भी आए ही नहीं तब गुरु हमको देखते हुए जंगल में पहुंचे और जब उन्होंने हमको देखा कि बच्चे कांप रहे हैं सिर पर लकड़ी रखी है हे पुत्रकार अरे अस्मग अथ है यही हम गुरु जी ने कहा हमारे लिए बड़ा दुख पाया बेटा हो तुमने ये प्राणियों को तो अपना शरीर बड़ा प्यारा होता है इसलिए सचिव गुरु प्रत्युत प्रत्य का एक लेव करते बढ़िया से सुग होते हैं कि इस तरह से तन मन से गुरु की सेवा करें ये दिल्ली श्रेष्ठ है आप बेटाओं में तुम्हारे ऊपर पसंद नहीं तुम्हारे मनोरथ सब सफल हैं छंदांशी वह तो अलग सारायण भवन दे तुमको सदा संत रहे हैं कभी भूलोगे नहीं ऐसे बोलो हमको आशीर्वाद किया गुरु जी ने गुरु ज्ञान पूर्ण होती गुरु जी की कृपा से मनुष्य पूर्ण रहता बस दाना जी बोले हे देवदेव हम तो इसी में प्रसन्न हो जाते हैं कि चलो आपके साथ हम कुछ दिन दोस्तों में तो रहे हैं हम चलिए बोले मैं <hah> <hah> ब्रह्मणिया कृष्णा केलिंग कुर्व प्रेरणा भगवान बोले रे ब्रह्म अब ये बताओ जब वहां से आए हो तो भेंट तल आए हो गए थोड़ा क्या मैं उपायण तो मानता हूँ क्या लाए मैं मेरे भी मेरा भक्त प्रेम से थोड़ी भी वस्तु अगर देता है मैं उसे बहुत और अब हक्त प्रेन हानि तन और बिना भक्ति जो कुछ भी हमको अर्पण कर दो मन से दी हुई वस्तु मन से ही स्वीकार करते हैं मन तो छोटा होता है थोड़े नहीं चल सकते मन से देगा तो हम विराट रूप से स्वीकार करते हैं कुछ भी दे विराट के लिए क्या कर सकते <coughs> ऐसे। जो बोलो मन से प्रेम से अनुकूल देता है ये यही का श्लोक है पत्रम पुष्पम फलम सोयम हरेक तुलसी का पत्ता हो चाहे कोई पुष्ट हो फल हो जल हो भक्ति से जो मेरे को देता है भक्तियों प्रतम तो बस हमको उसको प्रेम से स्वीकार करते भगवान ने ऐसा कहा तो ब्राह्मण वो भगवान का बहुत देख करके राम उनका उत्तर उत्तरदा सब उनको देखकर के वो, वो पैसे निकाले उसे ढके पुराने जो वस्त्र में बगल में दबा रखे हैं लज्जया रामों का जब भगवान भी लाभ भेद जलाए तो नीचे को नहीं कर लिया और अपने काट निकाल के भी नहीं भगवान तो सबके मन के भी काफी उन्होंने पता ही और भगवान श्री कामना मैम नाथ यदि ब्राह्मण ने कभी लक्ष्मी के लिए मेरी पास नीति की है इस समय अपनी पत्नी के कहने से मेरे पास आया तो भी ये इसको ऐसी संपत्ति प्रदान करूंगा जिसको देख करके देवता भी ढल से भगवान ने संकल्प कर लिया भगवान ने ऐसा संकल्प करके और जो उनकी बगल में जो लगे थे घास चावलों की बस